श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद पचास दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ मणिमोहन को शिक्षा ब्रह्म ज्ञान के लक्षण ध्यान योग श्री राम कृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे मसहरी के भीतर ध्यान कर रहे हैं रात के सात आठ बजे होंगे मास्टर और उनके एक मित्र हरि बाबू जमीन पर बैठे हैं आज सोमवार तारीख बीस अगस्त अठारह ईस्वी है आजकल हाजरा महाशय यहाँ रहते हैं राखाल भी प्रायः रहा करते हैं और कभी कभी अधर के यहाँ रहते हैं नरेंद्र भवनाथ अधर, बलराम राम मलोमोहन, मास्टर आदि प्रायः प्रति सप्ताह आया करते हैं हृदय ने श्री रामकृष्ण की बड़ी सेवा की थी वे घर पर बीमार हैं यह सुनकर श्री रामकृष्ण बहुत चिंतित हुए हैं इसीलिए एक भक्त ने राम चटर्जी के हाथ आज भेजे हैं हृदय को भेजने के लिए देने के समय श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित नहीं थे वही भक्त एक लोटा भी लाए हैं श्री कृष्ण ने उनसे कहा था यहाँ के लिए एक लोटा लाना भक्त लोग पानी पियेंगे मास्टर के मित्र हरी बाबू को लगभग ग्यारह वर्ष हुए पत्नी वियोग हुआ है फिर उन्होंने विवाह नहीं किया उनके माता पिता भाई बहन सभी हैं उन पर उनका बड़ा स्नेह है और उनकी सेवा भी करते हैं उनकी आयु अट्ठाईस उनतीस वर्ष होगी भक्तों के आते ही श्री राम कृष्ण मसहरी से बाहर आए मास्टर आदि ने उनको भूमिष्ट हो प्रणाम किया मसहरी उठा दी गई आप छोटे तख्त पर बैठकर बातें करने लगे श्री राम कृष्ण मास्टर से मसहरी के भीतर ध्यान कर रहा था फिर सोचा कि यह तो केवल एक रूप की कल्पना ही है इसीलिए फिर अच्छा न लगा अच्छा होता यदि ईश्वर बिजली की चमक की तरह अपने आप को झट से प्रकट कर दे फिर मैंने सोचा कौन ध्यान करने वाला है और ध्यान करूं ही किसका मास्टर जी हाँ आपने कह दिया है कि ईश्वर ही जीव और जगत आदि सब कुछ हुए हैं जो ध्यान कर रहा है वह भी तो ईश्वर ही है श्री राम तो। फिर बिना ईश्वर के कराए तो कुछ होने वाला नहीं वे अगर ध्यान कराए तो ध्यान होगा इस पर तुम्हारा क्या मत है मास्टर जी आपके भीतर अहम का भाव नहीं है इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है जहाँ जहाँ जहाँ अहम नहीं रहता वहाँ ऐसा ही हुआ करता है श्री राम को पर मैं दास हूँ सेवक हूँ इतना अहम भाव रहना अच्छा है जहाँ यह जह बोझ रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ वहाँ मैं दास हूँ और तुम प्रभु हो यह भाव बहुत अच्छा है जब सभी कुछ किया जा रहा है तो सेव्य सेवक भाव से रहना ही अच्छा है मास्टर सदा पर ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन करते हैं इसीलिए श्री रामकृष्ण उनको लक्ष्य करके फिर कह रहे हैं ब्रह्म आकाश की तरह है उनमें कोई विकार नहीं है जैसे आग के कोई रंग नहीं है पर हाँ अपनी शक्ति के द्वारा वे विविध आकार के हुए हैं सत्व रज तम ये तीन गुण शक्ति ही के गुण है आग में यदि सफ़ेद रंग डाल दो तो वह सफ़ेद दिखेगी यदि लाल रंग डाल दो तो वह लाल दिखेगी यदि काला रंग डाल दो तो वह काली दिखेगी ब्रह्म सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं वे यथार्थ में क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता वे वाक्य से परे हैं नेति नेति ब्रह्म यह नहीं वह नहीं करके विचार करते हुए जो बाकी रह जाता है और जहाँ आनंद है वही ब्रह्म है एक लड़की का पति आया है वह अपने बराबरी के युवकों के साथ बाहर वाले कमरे में बैठा है इधर वह लड़की और उसकी सहेलियां खिड़की से देख रही हैं सहेलियां उसके पति को नहीं पहचानती वे उस लड़की से पूछ रही हैं क्या वह तेरा पति है लड़की मुस्करा कहती है नहीं एक दूसरे युवक को दिखला वे पूछती हैं क्या वह तेरा पति है वह फिर कहती है नहीं एक तीसरे युवक को दिखाकर वे फिर पूछती हैं क्या वह तेरा पति है वह फिर कहती है नहीं अंत में उसके पति की ओर इशारा करके उन्होंने पूछा क्या वह तेरा पति है तब उसने हाँ या नहीं कुछ नहीं कहा केवल मुस्कुराई और चुप पी साध ली तब सहेलियों ने समझा कि वही इसका पति है जहाँ ठीक ब्रह्म ज्ञान होता है वहाँ सब चुप हो जाते हैं